अमृत वेला किसको बोलते हैं चार अमृत वेला है एक सूर्य उगने से सवा दो घंटे पहले से काल दृष्टि से अमृत वेला है समय की दृष्टि से अमृत वेला है दूसरा देश की दृष्टि से अमृत वेला है जिस देश में जिस जगह में सत्संग ध्यान भजन होता हो और वहीं अपन ध्यान भजन करते हैं तो वो अमृत वेला तीसरा अमृत वेला इस संग की दृष्टि से भगवत भाव में मस्त भगवत भाव से छके हुए संगी सजाती विचार करते तो हूँ भगवान की गुरु की लीलाएं महिमा चर्चा करते वो अमृत वेला है चौथा है ब्रह्मवेदा ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य मिले वह अमृत वेला तो अभी प्रभात का अमृत वेला सभी को सुलभ है ब्रह्मज्ञानियों का संग सभी को सुलभ नहीं है ऊंच कोटि के भक्त भक्त गुरु भक्तों का संग सभी को सुलभ नहीं वो पवित्र स्थान तवाल आश्रम में रहना सभी को सुलभ नहीं लेकिन प्रभात काल तो सभी को सुलभ है तो जितना हाथ काल फिर सत्संगी अगर ब्रह्मज्ञान तो तीन तीन अमृत वेला चार चार अमृत वेला कभी कभी मिलते वशिष महाराज कहते हैं कि केीरकाल की वासनाएं हैं लंबे समय की वासनाएं इच्छाएं हैं जीव को इसलिए दीर्घ काल का अभ्यास करना चाहिए चीर काल की वासना को मिटाने के लिए अल्प अभ्यास वाले को वासना उखाड़ के फेंक देगी बुद्ध कहते थे के हे साधक हो हे भिक्षुक हो बोलते थे अपन साधक बोलते हैं भिक्षुक सब छोड़ छाड़ के भिक्षा पर ही जीना और भजन करना भिक्षा लेने जाते थे, थे तुम लोगों को तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ती है बुद्ध के जमाने में भिक्षा लेके फिर करते थे, थे इतना व्यवस्था नहीं थी जितनी अभी है आप लोगों को ऐसी प्राचीन काल में अभी हम लोग भी थे तब भी भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी आपको मिल रही है लाइट पानी पंखा ये हो भिक्षु कभी भिक्षा लेने गए मिला न, न मिला अपमान मिला भिक्षा मांग के खाने का होता तो हे भिक्षु को तुमने कितने जन्म लिए उसका तुमको पता नहीं तो अगर हर एक जन्म की हड्डियां इकट्ठी करें तो ये बड़ा पहाड़ जो है वो भी छोटा हो जाए तुमने इतने शरीर बदले तो कितनी बार तुम मनुष्य हुए कितनी बार वासना से संसार में भटके और आंसू बहाए अगर तुम्हारे आंसू गिने जाएं, इकट्ठे किए जाएं, तो ये बड़ा सागर सरोवर डैम वो भी छोटा हो जाएगा तुमने इतने आंसू बहाए हर जन्म में तुमने क्या क्या -कि? नहीं किया है सब छोड़ छाड़ के अनाथ होकर मर गए किसी जन्म में तो तुमको जला दिया और हड्डियां उठाकर फेंक दिया और किसी जन्म में तो तुम्हारी हड्डियों का भी और जलने का भी कोई व्यवस्था नहीं गीतों ने मांस खाया सियालों ने खाया ऐसे हर जन्म में जो भी शरीर मिला उसको अपना मानते रहे शरीर के संबंधियों को अपना मानते रहे लेकिन तुम्हारा सच्चा संबंधी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा है बाकी सब मन की कल्पना के संबंध है कि ये मेरा रिश्तेदार है ये मेरा दोस्त है घर छोड़कर भगवान के रास्ते चलते फिर भी धर्म की जगह पे भी लोग अपनी लॉबी बना लेते हैं इतने हीन बुद्धि के होते हैं। गुरु के आश्रम में भी अपने गुट बना लेते मंदमती ये, मंद ये गुटबाजी ईश्वर के रास्ते बड़ा भारी विघ्न है अपना तो कोई है नहीं देखा ठोक बजा है अपना अपना क्या कहो अगर अपना कोई है तो शाश्वत है अपना कोई है तो नित्य है युद्ध है बुद्ध है चैतन्य स्वरूप है इतनी मृत्यु हो गई फिर भी जो नहीं मरा वो अपना है इतने हड्डियां के ढेर हो गए फिर भी जो अभी है वो अपना है शरीर मर जाने के बाद भी जो रहेगा वो अपना है ऐसा सोचते साधना करते करते फिर पता चलेगा वही अपन है अपना तो क्या अपन वही है जिसका जन्म नहीं मृत्यु नहीं जरा नहीं व्याधि नहीं दुख नहीं शोक नहीं वही अपन है दुख व्याधि मेरे को काम बेकार है मेरे को ये है मेरे को अच्छा है मेरे का बुरा है ये सब मन बोलता है बीमार आदि तन होता है राग दृष बुद्धि में घुसते हैं अपन क्या है उसका वर्णन शास्त्र कहते हैं यह तो वाचो निवर्त जावाणी नहीं जा सकते अप्राप्यता मनसा स्राप्य सा मनसा स मन उसे पकड़ नहीं सकता आनंदोति ब्राह्मण न विभीति कदाचन उस अपने स्वभाव को पाकर ब्रह्मवेता अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर कभी भयभीत नहीं होता वो जानता है कि जो मिट रहा है वो मिट रहा है और जो सदा है वो सदा है जो सदा है वो मैं हूं और जो मिट रहा है वो शरीर है संसार है तो अपने शुद्ध मैं को जान लेता है अभी मैं मैं बोलते हैं लेकिन शरीर से मिलकर बोलते हैं मन से मिलकर बोलते हैं अहंकार से मिलकर बोलते हैं बुद्धि से मिलकर देखते मेरा ये निर्णय है तो बुद्धि के निर्णय से जुड़ गए मेरे को ये बीमारी है तो शरीर से जुड़ गए मैं फला नहीं जाती का तो समाज की कल्पना से जुड़ गए मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो देश की जगह की कल्पना से जुड़ गए मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं तो लिंग से जुड़ गए स्त्रीलिंग पुरलिंग आदि से अपने मैं से नहीं जुड़े अपने मैं से जुड़े जुड़ाए हो लेकिन अपने मैं का पता नहीं तो काल्पनिक से जुड़ते जुड़ते टूटते जाते स्त्री स्त्री नहीं रहेगी पुरुष पुरुष नहीं रहेगा भैंस भैंस नहीं रहेगी उनसे तो चोले बदलते जाएंगे मैं दुखी हूं तो दुखी दुखी नहीं रहेगा मैं सुखी हूं सुखी सुखी नहीं रहेगा मैं पापी हूँ पापी पापी नहीं रहेगा मैं धर्मात्मा हूं धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं रहेगा अगर धर्मात्मा संभलता रहा तो पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाएगा फिर और भी संभलता रहा तो धर्मात्मा महात्मा बनेगा अगर धर्मात्मा लापरवाह हो गया तो भोगी आत्मा बनेगा दुरात्मा बन जाएगा तो ये जो भी है अपने आत्मा के सिवाय जो भी स्थितियां हैं वो माया की हैं। अपने आत्मा के सिवाय अपने परमेश्वर स्वभाव के सिवाय जो भी है आगमो अपाई अनित्याश वो सब आगम है अपाई है अनित्य है तो अनित्य जो दिखता है वो नित्य से दिखता है अनित्य जिस पर प्रसार होता है वो नित्य है अनित्य जिसमें विवर्त है वो नित्य है विवर्त किसको बोलते हैं जैसे मरुभूमि में सूर्य के किरण है मरुभूमि में दोपहर के सूर्य के किरण तो क्या हो रहा है कि पानी दिख रहा है तो मरुभूमि को भिगा या नहीं फिर भी सूर्य के किरणों से मरुभूमि में पानी दिख रहा है तो पानी विवर्त है रस्सी में सांप दिख रहा है रस्सी में जहर भी नहीं भरा सांप ने लेकिन रस्सी के आधार पर सांप दिख रहा है तो रस्सी में सांप विवर्त है सीपी में रूपा दिख रहा है चांदी दिख रही है किरणों के कारण तो सीपी में रूपा या चांदी देखते वो विवर्त है रूपा और चांदी ऐसे पर परमात्मा में ये जगत विवर्त है थसा थस भरपूर है ब्रह्म परमेश्वर सूर्य में चंदा में सब में ओत प्रोत उसी की सत्य जैसे फलों में रस भरपूर होता है अथवा पानी में जल तत्व भरपूर होता है दूध में सपेती व्यापक होती है ऐसे ही पर परमात्मा सब जगह भरपूर उसी में आकृतियां बनती और वासनाएं होती और खेल हो रहे हैं। तो उसके सब शिकार हो रहे हैं इस खेल को खेल समझ के उससे पार हो जाए वो परमात्मा मय हो जाता तो वास्तव में सब परमात्मा सत्ता का अविभाज्य अंग है वास्तव में सभी वासुदेव हैं ये जो दुखी सुखी अच्छा बुरा ये सब शरीर को मन को सामाजिक व्यवस्था को मति को व्यवहारिकता देकर ही देखा जाता है गहरी नींद में कैसे सब एक हो जाते कोई पलंग पे सोया कोई फुटपाथ पे सोया कोई मच्छरदान में सोया के कोई ऐसी चदरिया और के सोया गहरी नींद जब आ गई तो सब एक हो तो गहरी नींद में जो ज्ञान सत्ता में अन जाने में पड़ जाते हैं गहरी नींद से जब उठते हैं तो पहली सेकंड का शुरुआत का सौवा हिस्सा पहली सेकंड का पहला कैसा होता है निन्नमें से उठे तो जो पहली सेकंड होती है हो, और पहली सेकंड का भी शुरुआत वाला है सौवा हिस्सा कैसा होता है फिर पचासवा हिस्सा कैसा होता है फिर आखिरी हिस्सा कैसा होता है फिर दूसरी सेकंड धीरे धीरे धीरे धीरे व्यक्तियां चलती जाती तो वही सभी की जिगरी जान है वही सभी का आत्मा है तो न पुत्र बुरा है न पिता बुरा है न भाई बुरा है न बेटा बुरा है न दुश्मन बुरा है न मित्र बुरा है ये सब बुरा और अच्छा जैसे सिनेमा के पर्दे पर क्या क्या दिखता है ये सब प्लास्टिक की रील पर आकृतियां छपी है बाकी देखता है तो सब लाइट ही लाइट है हा? सब विद्युत करंट है घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला जो भी देखता है बड़ा तूफान आंधी बरसात डकेती फिल्म में क्या नहीं दिखता है? लेकिन विद्युत के किरण के सिवा और क्या है प्लास्टिक की टेप पर आकृतियां है दिखता है किरण ही ये हो के दिखता ऐसा कौन सा सिनेमा का पोज है फिल्म की पट्टी पे जो बिना लाइट के तो ऐसे ही ऐसा कोई चीज वस्तु व्यक्ति नहीं जो चेतन के बिना हो तो हे राम जी ऐसे मूर्ख जीव तो कई पैदा होते कई मर जाते उनका शोक क्या करता सार जीवन तो उनका है जिन्होंने विवेक जगाकर अपने आत्म चैतन्य को जाना है दांत पर दांत पिस कर केशरी केसरी श, पिंजरे से निकल जाता ऐसे संसार के बंधन से कल्पनाओं से निकलकर अपने शुद्ध आत्मा में प्रतिष्ठित होना ही बहादुरी है पुरुषार्थ है धन के ढेर इकट्ठे करके उसकी चिंता कर करके मर जाना ये कोई बुद्धिमान नहीं बहादुरी नहीं अथवा कंगाल होकर भीख मंगाव होकर जी लेना ये भी कोई बहादुरी नहीं विद्वान होना भी बहादुरी नहीं और मूर्ख रहना भी बहादुरी नहीं कुछ भी बनना बहादुरी नहीं है एक बड़ी बहादुरी है कि अपने आत्म परमात्मा स्वभाव को जानकर सदा के लिए निर्दुख हो जाना सदा के लिए निशोक हो जाना सदा के लिए निर्मम हो जाना निरअह हो जाना फिर शरीर है तो व्यवहार में बोलोगे मैं आता हूँ मैं जाता हूँ मैं लेता हूं मैं देता हूँ लेकिन अंदर से पता चलेगा कि मन बोल रहा है ये, ये मैं आता हूं जाता हूं जब बोलते हैं उसको भी तो देख रहा हूं मैं मेरे को जरा खांसी आ गई <coughs> तो कंखार तो गले में हुआ मेरे को खांसी आ गई मन ने कल्पना की उसको देख तो मैं ही रहू ऐसी सजगता हो जाएगी कि आपकी सजगता दूसरे के लिए योग बन जाए या आपकी सजगता का ज्ञान दूसरे के लिए ज्ञान योग हो जाए जाएगी आ, दूसरे को पता चलेगा कि जब अपने को देह मानता हूं तब दूसरा है बाकी सभी में मैं ही का मिलता ये बोलते हैं ना भगवान हृदय में है हृदय में भगवान है ये भी सच्ची बात नहीं है आखरी बात नहीं है सच्ची बात मतलब आखरी बात नहीं शरीर को जब मैं मानते तो बोलना होता है कि हृदय में भगवान है वास्तव में जब सब जगह भगवान है तो खाली हृदय में ही भगवान ही कैसे भगवान चैतन्य है ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है तो उसकी चेतना तो सब जगह दिखती है ज्ञान भी कई जीवों में दिखता है मच्छर में कटमल में कीड़ी में कुंजर में ज्ञान भी दिखता है लेकिन मनुष्य के हृदय में उस ज्ञान का तीसरा स्वभाव जो आनंद स्वभाव है प्रकट होता है हृदय इसीलिए बोलते भगवान हृदय तो जैसे अपने तो पूरे शरीर में है लेकिन फिर भी व्यंजन का स्वाद तो जीव पे ही आएगा मुंह में ही आएगा देखेगा तो आंख से ही मुंह से नहीं देखेगा तो सारा दृश्य आंखों में ही है सारी गंध नाक में ही है सारे व्यंजनों का स्वाद जीभ में सारे शब्दों का मूल सूत्र में सारे स्पर्श स्पर्श इंद्री में तो ऐसे ही सत्य चित्त और आनंद तो बुद्धि से तो सत्य की बात समझ लेते हैं कि भाई सदा रहे उसे सत्य कहते हैं चित्त उसमें चेतना हो होते तो आनंद तो वो आनंद तत्वज्ञान से ध्यान से शुद्ध अंतरकण से शुभ कर्मों से वो आनंद बढ़ता है तो जब वासना आती है तो उस आनंद को ढक देती वासना हटती तो आनंद की छलक आती जैसे मेरे को फलानी मिठाई मिल ये वासना थी ये मिठाई मिल गई तो खाने के पहले ही आनंद आया मिठाई देखिए ऐसी मिठाई चाहिए चटपटा रहे थे कि फलानी मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छा यहां कोई जानते नहीं है सिंध में बनाते थे इधर कोई नहीं बनाते बुराणी बनाते थे बुराणी यहाँ तो कोई बुराणी है और ये, ये पाकिस्तान वाह भाई वाह तो बुराणी मिले उसकी वासना थी बुराणी देखी वो वासना हटी तो सुख मिला ऐसे ही कोई चीजें या गाड़ी या कुछ भी वासना सता है फिर वो मिल गई या मिलने की बात आई तो वासना हटी तो सुख मिला तो आनंद आया तो आनंद अपना स्वभाव है वासना के कारण ढका था फलाना बेटा मिल जाए बेटी की शादी हो जाए पत्नी मिल जाए फलाना मिल जाए जो भी वासना है वो वासना की वस्तु मिली तो वासना हटी थोड़ी देर तो आनंद आया फिर वो वस्तु पड़ी रहे फिर वो आनंद नहीं आएगा फिर दूसरी वासना करेगा फिर तीसरी करे। वासना करेगा ऐसी वासना पूर्ति में जगत जीवन बर्बाद हो जाता है तो वासना की पूर्ति में तो पराधीनता है मुझे भुराणी मिले मुझे स्त्री मिले मुझे बेटा मिले तो उसमें पत्नी चाहिए प्रारब्ध चाहिए व्यवस्था तभी बेटा फिर बेटा ऐसा होना चाहिए वासना लग गई तो फिर बेटे का ऐसा प्रारब्ध होना चाहिए बेटे कैसे ऐसे विचार होने चाहिए बेटे को ऐसा वातावरण होना चाहिए तो वासना पूरी हुई फिर ये बेटा बना रहे तो क्या खाक पूरी होगी या तो बेटा मरेगा या तो बाप मरेगा आ, बेटा बाप को चाहता है तो बाप खुश होता है बेटा बाप को नहीं चाहता है तो भी बाप बाप तो दुखी रहेगा तो इस कारण वासना की पूर्ति में ही दुख है अपने आप में दुख नहीं है वासना की पूर्ति की जो बेवकूफी उसी में दुख है और वासना पूरी नहीं हुई पूरी हुई तो और बढ़ी और पूरी नहीं हुई तो पूरी नहीं हुई तो उसमें जिसने विघ्न डाला जो पूरी नहीं करता उनके प्रति राग द्वेष पचन होता है बस इसी का नाम है संसार एक दो नहीं लाखों करोड़ लोग इसी में लाखों करोड़ अरबों जीव इसी में घिसे जा रहे एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार है ब्रह्मवेता गुरु के ज्ञान का आधार लिया हुआ तर गया चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई दिन रात सुख दुख अपना परा ये सब प्रतिद्वंदी है इसी में सब पीछे जा रहे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई फिर बोले चक्की चले तो चालन दे तू काहे को लगा रहे तू कील से साक्षी स्वभाव से सोम सो बाल अपने ज्ञान स्वभाव से अपने आनंद स्वभाव से अपने विवेक स्वभाव से तू लगा रहे तो जो होता है होता है सुक्रात को जहर दिया मरने की वेला आई चले रो रहे छाती कूट रहे सुक्रात बोलता पागल हो अभी तो सीखने का मौका है रो ठो रहे जो जीवन भर नहीं दिखा सका वो अभी दिखाने का मौका है विरोधियों ने मुकदमेबाजी और आरोप लगाकर मुझे मृत्यु दंड दिया तो ये मृत्यु हो रही किसकी हो रही अब मैंने जहर पी लिया तो पैर शिथिल हो गए तो पैर का हिस्सा मर रहा है अब घुटने का हिस्सा मर रहा है अब कमर का हिस्सा मर रहा है अब वो नाभ में बराबर जहर अपना काम कर रहा है अब हृदय तक आ रहा है देखो तो ये मृत्यु इसकी हो रही मैं इसको देखने वाला हूं तो साधन मर जाएंगे मैं तो व्यापक ब्रह्म था अभी हूं तो रहूंगा मेरी मृत्यु कहां पागल <laughs> राम तीर्थ बोलते थे धरती पे जब भी एक मुझे मार डालो चले फांसी चढ़ा दो राम तीर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी भी आप मुझे नहीं मार सकते जब तक धरती पे एक भी मनुष्य है तो मेरी वाणी मौजूद है मैं मौजूद हूं उन्होंने तो ये कहा कि एक भी व्यक्ति रहेगा तब तक राम का अस्तित्व है मैं तो बोलता हूं व्यक्ति न भी रहे तब भी राम का अस्तित्व है पांच भूत न रहे तब भी चैतन्य राम ज्ञान स्वरूप का अस्तित्व है जो परलय के बाद भी नहीं मरता वही तुम हो परलय भी जैसे मिटा नहीं सकती वो तुम हो असली बात तो यह है नित्य परलय होता है रोज परलय होता है सो गए दुखी दुखी नहीं सुखी सुखी नहीं पापी पापी नहीं बनिया बनिया नहीं ब्राह्मण गहरी नींद में सब एक वो नित्य पर किसी निमित्त से समझो बांध टूट गया भूकंप हो गया पूरी एरिया मानो खो गए तो पर्य नैमित पल तीसरा होता है आत्यंतिक पर्ल ये सूरज जो है वो आकाश गंगा से दूसरे सूरज भी धरती पे आ जाते हैं प्रकृति के घुमाव के प्रभाव से कितने भी तुम्हारे मगन निवास छगन निवास बने रहे लेकिन अब आकाश गंगा में जो परिवर्तन हो रहे हैं और धीरे धीरे दूसरा सूरज चमकेगा तो तुम्हारा मिनिस्टर पद और प्रेसिडेंट पद खोजने तुम्हें नहीं मिलेगा ये परिवर्तनशील हुआ है तो अपना आश्रम भी फिर खोजने पर नहीं मिलेगा खोजने वाले नहीं मिलेंगे आने वाले जाने वाले नहीं मिलेंगे ऐसा दिन भी आएगा तो ये आत्यंतिक पर्य बारह सूरज तपेगे हाहा सब अग्निमय हो जाएगा ये धातु ये लोहा ये जो पाइपलाइन है ना दर्शन की वो भी पिघल के उड़ान भरेगी उसके पहले ये सड़ जाएंगे सब ऐसे बदलते रहते तो आत्यंतिक परले तो फिर उसमें इधर का धरती का तो मामला सफाया हो जाता फिर तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश लोक रहते महापरले में वे भी लोक जैसे कि कुछ नहीं रहता पांच भूत भी लीन हो जाते फ्ल जल नहीं तेजने वाले तो कुछ नहीं रहता उसको जानने वाला है तभी तो वो आया वेद में ज्ञान आया कुछ नहीं रहता तो कोई तो रहता है कुछ नहीं रहता को जानने वाला तो रहता है बड़ा महल था मेहमानों को दिखा के बाहर आए फिर बेटा देखो कोई मेहमान रहे तो नहीं गया कमरे में बेटे ने कहा पिताजी यहां कोई नहीं तो पिताजी ने मुख्य दरवाजे को ताला मारा बोले पिताजी क्या कर रहे हो बोले कोई नहीं तो मैं बंद करके जाता हूं बोले कोई नहीं है कहने वाला मैं तो हूं मेरे को तो आने दो मोह परलय हो जाता है तो परलय है तो परलय का साक्षी भी है तो जो परलय का साक्षी है वही अभी तुम्हारे सुख का साक्षी है दुख का साक्षी है चिंता का साक्षी है खुशी का साक्षी है बापूजी ने सुबह सुबह बहुत ऊंची बात बताई हर एक ये सुनने मात्र से हजारों गौ दान करने का फल भी छोटा हो जाता है ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है गजब हो गया ऐसा तो कहीं नहीं सुना था ओ, ओ। तो कहीं नहीं सुना था इसको भी जानते हैं और सुना था इसको भी जानते दें तो ज्ञान सत्ता वही सत्ता है वही चित्त है वही आनंद अज्ञान होने पर लगता कि वही मैं हूं तो ये उल्टा ज्ञान का अभ्यास ज्यादा हो गया है मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मेरे को इधर जाना है उधर जाना है मैं फलाना हूं मैं डिंगड़ा हूं ये ज्ञान मिलता है ऊंचा ज्ञान तो कभी कभार मिला तो उसका अभ्यास जब तीव्र हो गया तब उल्टे ज्ञान की कल्पनाएं वासनाएं कम हो गई और सत्य ज्ञान दृढ़ होगा ना तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी चीरकाल का अभ्यास है जीव को वासना के बेग में बहने का जैसे फास्ट गाड़ी भाग रही है तो वहीं तो नहीं रुकेगी ब्रेक लगाते जाओ स्टीयरिंग संभाल के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 पचास सौ मीटर के बाद रुकेगी पचास सौ फुट के बाद रुकेगी ऐसे ही ये वासना है तो उसको विवेक से ज्ञान से रोकते रोकते रोकते अब कुछ लोग वासना को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वासना को और बल मिल जाता है तो कमी अपने में मानने से कमी को बल मिल जाता है कमी अपने में नहीं है कमी शरीर में है मन में है बुद्धि में है चित्त में है मेरे को याद नहीं रहता याद नहीं रहता उसको भी जानने वाला तू कौन है रे <laughs> मेरे को तो बड़ी भूख सताती है हाँ तो पेट में कृमि है ज्यादा जरा तो साहब गुड़ खा ले पच्चीस ग्राम और एक चुटकी अजमेन फाक ले कृमि निकल जाए तो फल तो भूख नहीं लगेगी मेरे को तो पचता ही नहीं है पचता ही नहीं है तो अभी तो गर्मी है इसलिए थोड़ा भोजन कम खाया कर फिर भी नहीं पचता है तो जरा अदरक खा लिया कर पहले लेकिन मेरे रखती तो जटरा को नहीं पचता और जटरा को भूख लगती है मैं इन दोनों को जानने वाला हूँ ये ज्ञान भी साथ में रखा <laughs> तो तर जाएगा मेरे को तो दही अच्छी लगती है दही नुकसान करेगी कफ बढ़ा देगी वो वो छोटा छोरा है सो गाल ऐसे फूले हुए जैसे डबल रोटी तो मैंने उसको कह दिया तूने बचपन में केले ज्यादा खाए तो उसको लगा कि हाँ खाए थे तो इसमें कोई अंतर्यामी होने की जरूरत नहीं है जो केले खाता तो कफ बहुत होता है और बचपन में केले खाए अभी तो बचा ही है वही उसे कफ ज्यादा है तो वो जो मुंह भरा हुआ है गोलगप्पे जैसे गाल हुए अंतर्यामी वास्तव में ये ज्ञान स्वरूप ईश्वरी है ब्रह्म ही है तो इसके जैसे नियम है प्रकृति कि ऐसा खाने से ऐसा होता है ऐसा खाने वो पहले से जैसा निर्णय कर दिया वैसे घूमता रहता है जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम रख देते हैं फिर चलता रहता ऐसे ही भाई इस वस्तु से ऐसा हो इसका ऐसा हो ऐसा करने ऐसा नहीं कि चित्रगुप्त कोई चिट्ठा लेके मोर पंख से सतत लिख रहा है फिर भी वो लिख रहा है कैसे वो ज्ञान स्वरूप आपके संस्कारों को देखता है बुरा करते हो तो देखो हृदय दे में निस्तेज हो जाता है आदमी अच्छा करते तो बल आ जाता है अब बुरा किया है फिर व्रत आदि रखा है और सुबह सुबह ऐसा साधन भजन और नियम किया है ज्ञान ध्यान का तो फिर बल बढ़ जाता है अब आज देखना और दिनों से आज का दिन कैसा जाता है तो ज्यो जो जाने अनजाने ईश्वर के नजीक आते हैं सच्चाई के नजीक आते हैं ज्ञान के नजीक आते हैं ईमानदारी के नजीक आते हैं जब जो सेवा करते हैं कुछ तो ऐसे हैं कि सेवा के नाम पर अपना गुजारा जीवन समय गुजार रहे उनके चेहरे पे और उनके दिल में वो खुशी नहीं होगी जो तत्परता से सेवा करते उनको खुशी होगी जो से सेवा करते तत्परता से करते तो उनकी बुद्धि का विकास होता है और जो टालम टोल करेंगे तो वो तो ठीक है चलो ऐसे मजूद कर रहे हैं दो रोटी के लिए ऐसे ही जिंदगी जाएगी तो ज्ञान स्वभाव में बड़ी खाली सब चिंता आनंद इतना नहीं ऐसा कोई सदगुण नहीं है कि परमात्मा में न हो और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो वासना से पैदा न हो जो सद्गुण है ये 26 लक्षण गीता में आए अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य निर्भयता अभयम सत्वसंशुद्धि संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तपार ये जो 26 लक्षण बताए वो उस आत्मदेव का स्वभाव दिव्य जो 26 गुण है तो वो गुण मेरे में है सच्चाई का नहीं वो सत्य स्वरूप की कृपा निर्भयता मेरे में है नहीं वो देवी गुण है देव के तो 26 लक्षण देवी गुण के हैं तो जो ये 26 लक्षण जितने बढ़ेंगे उतना ही वो देव के तरफ नजीक है और जितने आसुरी लक्षण बढ़ेंगे उतने ही वो वासना की तरफ है कितना स्पष्ट ज्ञान है गीता में कितना दिव्य ज्ञान है शास्त्रोपनिषदों ऐसा ज्ञान और दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बनाए हुए मत पंथ मजहब में नहीं है ये जो मैं बात कर रहा हूं वो श्री कृष्ण के अथवा श्री राम के उपदेश की बात नहीं है लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण भी जिस सनातन सत्य में प्रकट हुए उस अपौरुष वेद की बात है ईश्वर ने भी ज्ञान की रचना नहीं किया है तो ईश्वर ज्ञान की रचना किया तो ईश्वर के ईश्वर के पहले ज्ञान नहीं था क्या ईश्वर तो के पहले ज्ञान नहीं था तो ईश्वर ज्ञान थे ईश्वर <laughs> के पहले ज्ञान सत्ता थी और उसमें टिके हैं वे ईश्वर हैं एक होता है निर्विशेष शाश्वत ज्ञान और दूसरा होता है सापेक्ष सविशेष ज्ञान सापेक्ष स विशेष ज्ञान में तो अदल बदल होती रहती है लेकिन निरपेक्ष ज्ञान शाश्वत ज्ञान जो का क्यों उस ज्ञान की मृत्यु नहीं होती उस ज्ञान का जन्म नहीं होता वही ज्ञान ब्रह्म है वही ज्ञान परमात्मा का परमात्मा है ईश्वरों का ईश्वर है उसी ज्ञान स्वरूप ईश्वर में कई ईश्वर पैदा हुए कई वर्षों तक रहे और फिर अपना अपना ऐश्वर्य में लीन हो गया उनका बाहर का सब विशेष ऐश्वर्य लीन हो गया और निर्विशेष ऐश्वर्य में एकाकार हो गए निर्विशेष ऐश्वर्य में एकाकार हो गए तो ब्रह्मलीन हो गए तो बापू जी विशेष और निर्विशेष क्या होता है कि जैसे सूर्य के किरण चारों तरफ फैले तो सूरज का प्रकाश दृष्टांत का एक हिस्सा लेना पड़ता है समझने के सूर्य का प्रकाश मान लो सब जगह व्याप रहा है अब दूसरा आईने के द्वारा इधर उधर भी प्रकाश हो रहा है तो जो आईने के द्वारा प्रकाश हिलझुल रहा है वो सब सविशेष है और जो वैसे ही शांत स्वरूप से सूर्य का प्रकाश फैला तो निर्विशेष मान अथवा तो आकाश निर्विशेष लेकिन उस आकाश में आपने मटकान बनाया तो ये मठाकाश हो गया घड़ा बनाया तो घटाकाश हो गया मेघ में आया तो मेघाकाश हो गया तो ये मेघाकाश सविशेष है घटाकाश मठाकाश सब विशेष है लेकिन महा आकाश तो निर्विशेष ऐसे ही पर परमात्मा सत्ता ज्ञान निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म है विशेष ज्ञान माया है स्फूर्ण निष्फुर ब्रह्म है अपूर्ण जगत है और माया तो बोले बापू जी निष्ठुर अगर ब्रह्म है तो फिर इस थंभे को तो कभी पूर्णा नहीं होता हाँ तो, लोहे के थंभे को तो पूर्णा नहीं होता मकान को पूर्णा नहीं होता हाँ तो ये ब्रह्म तो है लेकिन घन सुषुप्ति में ब्रह्म है जड़ अवस्था में है इनको पता ही नहीं कि मैं निर्विशेष हूं या सविशेष हूं समय पाकर ये थम्बा करेगा जलेगा मिट्टी के कण बनेंगे फिर घास बनेगा फिर वो दूध बनेगा फिर जीव बनेंगे और फिर वो अपने शुद्ध ज्ञान में जगेंगे तब पता चलेगा क्या अभी तो इनको पता ही नहीं पेड़ पौधों को थोड़ा पता भी होता है हल्का सा सुख दुख का एहसास भी होता है तो उनमें थोड़ा सा विशेष पूर्ण हुआ तो ये निर्विशेष नहीं है ब्रह्म की घन सुषुप्ति चार प्रकार के सुषुप्ति माना वेदांत ने घन सुषुप्ति चार प्रकार के सुषुप्ति नहीं चार अवस्था ब्रह्म की ये जो तो पत्थर पहाड़ है वो सच्चिदानंद ज्ञान की घन सुषुप्ति है गहरी सुषुप्ति ये जो तो पेड़ पौधे हैं उनकी क्षीण सुषुप्ति है जैसे आप सो रहे हैं और आपका किसने बाल नोच लिया या मच्छर ने काटा तो पता चला ना चला ऊन करके भूल गए मच्छर ने काटा मक्खी बैठी तो गहरी नींद नहीं है थोड़ी क्षीण सुषुप्ति ऐसे पेड़ पौधे और अल्प जीव क्षीण सुषुप्ति में जीते हैं और मनुष्य देवता यक्ष गंधर्व ये स्वप्न अवस्था में जीते हैं। उस शुद्ध ज्ञान में स्वप्न देख रहे हैं। गंधर्व हूं मैं किन्नर हूं मैं माई हूं मैं भाई हूं ये आप सब आए स्वप्न अवस्था में जी रहे हैं। ये ब्रह्म के स्वप्न देख रहा है शुद्ध ज्ञान स्वप्न में जी रहा है कि मैं माई हूं मैं गगलू हूं मैं बबलू हूं अभी गुगलू बनूंगा मैं ऐसा बनूंगा ये स्वप्न है उमा का हूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न तो भजन का मतलब है वो शुद्ध ज्ञान में टिकना ही सत्य है बाकी सब स्वप्न है हरी भजन का मतलब ये नहीं कि सारा दिन धन खड़ता हरी ओम हरि भजन हरी भजन हरी भजन यहां तात्विक अर्थ लगाना होगा आरम्भ वाला भले मंजिरे लेके बजा लेकिन धीरे धीरे धीरे सत्य ज्ञान में टिकना ही भजन का आखिरी फल है सत्य भजन जगत सब सपना एक दिन कबीर जी ने अपने खास कृपा पात्र शिष्यों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कबीर जी ने लीला की सुबह आते थे लोग दर्शन करने को कीर्तन करते करते और सुबह सुबह गुरु महाराज रोते हुए मिले हे, हे रो रहे अब तुम लोग आए और मैं रोता हूं तो कैसा लगेगा अरे बापू जी आए तो बड़े रो रहे हैं क्या है कल्पना नहीं कर सकते कि बापू जी भी रो सकते क्या बापू जी रो रहे अरे तुम मनाने आए कि गुरु महाराज क्यों रो रहे बोले किसको बताऊं कोई हमारा है ही नहीं तो बुरी बुरी नहीं नहीं गुरुजी हम तो मारे रे बोले नहीं कोई नहीं आपको क्या हो गया बड़े बड़ा बड़ा बड़ी मुसीबत हो गई क्या गुरुजी जी हमको आज्ञा करो बोले तुम नहीं मिटा सकते हो बोले क्या है आखिर बहुत आजी जा जारी क्या बोले क्या करूं रात को सपना देखा था मैंने सपना मैं चिड़िया बन गया मेरा क्या होगा बोले गुरु जी इसमें क्या बात है अरे सपने में आप चिड़िया बन गए तो क्या बड़ी बात है तो हम भी कभी शेर बन जाते कभी गधा बन जाते कभी सेठ बन जाते बोले मैं वे तू अब मेरे को ये चिंता हो रही कि कबीर सच्चा की चिड़िया सच्चा मैं कौन हूं मैं चिड़िया हूं कि कबीर हूं बोले गुरु जी आप कबीर हो बोले स्वप्ने में तो कबीर हूं ऐसा पता नहीं था और हाँ स्मृति भी नहीं थी लेकिन जागृत में तो स्मृति भी रहती है कि मैं चिड़िया बना था तो जो स्मृति ही मानती हो जैसा सुमरण से तो मान रहे थे तो स्मृति सपने की जागृत में रहती है लेकिन जागृत के शरीर की स्मृति सपने में नहीं रहती तो ये जगत तो स्पूर्ण मात्र है तो स्पूर्णा मात्र मानते तो स्वप्ने की चिड़िया सच्ची कि ये कभी सच्चा तो चेलों के लिए एक साधना का स्तर ऊंचा स्टेप है सोचो कीर्तन करते हो भजन करते हो लेकिन सोचो कि तुम कौन हो ऐसे मैं कौन हूं मैं कबीर हूं कि मैं चिड़िया हूं नहीं गुरु जी आप कबीर हो अरे जा तुम्हारे बोलने से थोड़े होता है ये भी तो सुमृति है मान रखा है ना मैं कबीर हूं मैं कबीर हूं नहीं मान रहे गुरु जी मान नहीं रखा आप सचमुच कभी रहोज जा सचमुच कभी हो जैसे चिड़िया वैसे ही कबीर कबीर जिन्हें बहुत ऊंची बात कही कबीरा कबीरा क्या करो जाओ गोपीन यमुना नीर एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर गोपी ने जिस परमात्मा सुख का आनंद लिया ज्ञान का उस आनंद स्वरूप परमात्मा में कई कबीर जैसे शरीर रोज पैदा होते और मरते हैं पंचभौतिक तो शरीर पैदा होते मरते हैं तो ये तो रखा हुआ नाम है ना कभी है आशाराम है फलाना है मोहनदास है फलाना है ये तो रखा हुआ है जो पंचभक्ति का आकृति बनी उसके व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा है उसी नाम के लिए तो मर मिट रहे हैं कि मेरा नाम का मकान हो मेरे नाम की तख्ती लगो मेरे नाम की तख्ती लगे तो मैं एक करोड़ रूपया खर्च करने को तैयार हूं फलानी जगह आश्रम बना दू मेरे नाम की तख्ती लगे बाबू मैं पांच करोड़ लगाकर तीर्थ स्थान बना दू आपका आश्रम खाली तख्ती काय को तुम्हारे को हम नरक में डाले तुम्हारे को पक्का करा दे कि तुम यही हो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पांच करोड़ का तीर्थधाम बनाने के पांच करोड़ नहीं चाहिए हमको तो तुम्हारी उन्नति चाहिए बेटा आपने को तो शाश्वत सुख चाहिए जो शरीर जल जाएगा उसको सुखी करने के लिए क्यों पाप वृत्ति को बढ़ाना शरीर जल जाएगा उसको सुखी करने के लिए पाप वृत्ति क्यों बढ़ाना हाँ शरीर साधन है तंदुरुस्त रखने के लिए ठीक है मच्छरदानी में रहे अच्छा कोई बात नहीं मच्छरों से बचे ठीक है साधन है ईश्वर को पाने के लिए इसकी देखभाल की लेकिन इसी के द्वारा मजा लेने के लिए पड़े तो मरे खबरदार शरीर के द्वारा मजा लेने का सोचा तो मरे समझो जो जीव के द्वारा खाने का मजा लेंगे ज्यादा खाएगा बीमार पड़ेगा आंख के द्वारा किसी को देखने का मजा लेगा तो विकार आएगा मरेगा वैसे कान के द्वारा वाहवाही सुनने का मजा लिया तो अहंकार आएगा अरे गुरुजी आप तो बापूजी से भी बड़े हैं अरे आप तो बोलते तो बापूजी जी बोल रहे हैं आप तो ये हैं हमेशा पोचौा देते थे कि फिर वो बेचारे साधक हमारे गुरुजी बोलते थे कि संसारी लोग ऐसे होते हैं जैसे शिकारी बाज पक्षी ऊपर चढ़ रहा है और शिकारी कैसे उसको तीर मारता है या तो वाहवाही करके गिरा देते या तो माल देके गिरा देते ये प्रशंसक और सुविधा देने वाले शत्रुओं से भी ज्यादा खतरनाक जो विरोधी और शत्रु हैं वो तो आपको ईश्वर की तरफ लगाने में मदद करते हैं लेकिन जो ये चीजें वस्तुएं देते हैं वो आपको ईश्वर से दूर करने का काम करते हैं अब उनका भाव नहीं होता दूर करने का लेकिन आप दूर हो जाते आपको भी पता नहीं होता आप भी यहां नहीं आता तो मेरे को कोई टोक सकता है क्या बापू तो जी सुबह सुबह सत्संग में क्यों नहीं आए लेकिन अपना सेवा मिल जाती परोपकार के मानने चलो तुम्हारे पास जल्दी आता तो तुम्हारी नींद खराब होती देर से आता तो तुम आलसी बन जाती इसलिए सुबह साढ़े तीन बजे उठा फिर थोड़ा घूमा ऐसे करते करते पांच बजे वहां गया साथ को क्या पांच पांच छब्बीस तक तो। फिर तुम्हारे पास इधर आए हाजिरी लगे तब तो साढ़े पांच के बाद आए हम शंख बजा था गेट पे हम पहुंचे थे लेकिन ये हम आए ये सच्ची बात नहीं है ये व्यवहारिक कल्पना है शरीर को मैं मानते हम पांच बजे तीन बजे उठे हम कभी सोए ही नहीं है। तो उठा और सोया तो शरीर है अब शरीर को लेके विशेष ज्ञान को लेके बोलना होता है तो अंदर में समझ बनी रहे सतर्कता बनी रहे तो ऐसा सतत चिंतन रहे ना तो आदमी तो ज्ञान जल्दी हो जाए तत्परता रहे बस भोजन साधन क्या सेवा में फिर इसी में रहे तो जो इसी जन्म में मुक्ति पाना चाहते उसको तीन घंटे सत्यशास्त्र का ज्ञान का विचार करना चाहिए तीन घंटे प्रणव जप करना चाहिए तीन घंटे साधु सेवा करना तीन घंटे ध्यान में रहने चाहिए इसी दूसरा तो मोक्ष जल्दी हो जाए एक पहाड़ एक पहर एक पहर एक पहर तो ये बारह घंटे होगा, गए घंटे सोने में लगा अठारह घंटे फिर भी छह घंटे फालतू बच्चे सेवा कर ली वो भी तो सेवा में हुए साधु सेवा तो छह और तीन छह और तीन नौ घंटे तो सेवा हुए तीन घंटे साधु सेवा में छह घंटे सोने में नौ घंटे बाकी कितने बज गए पंद्रह बज गए तत्परता हो बस समय बर्बाद ना करें, इधर उधर की चीजें सुने नहीं इधर उधर का जैसे भूखे आदमी को सब कुछ करते बस याद आती कि रोटी पे वे हो जाए एकादशी के दिन रोटी का कैसा क्या कै? एकादशी कड़क एकादशी होती दिन रोटी कैसे याद रहती भूख कैसा पता चलता खूब प्यास तो कैसा पानी याद आता ऐसे ही परमात्मा को शुद्ध ज्ञान को हस्त मलक करने के लिए तड़फ रहे कोई पापी नहीं है कोई बुरा नहीं है तो ज्ञानी जानते हैं हजार बुराई किए हुए को भी जानते हैं ज्ञान वास्तव में यह क्या है शुद्ध इसीलिए ज्ञानी महापुरुष को किसी के लिए द्वेष नहीं होता नफरत नहीं होती उसके कर्मों से जरा थोड़ा व्यवहार काल में होता तत्व से ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने ज्ञानी को पहचानना जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक ज्ञानी को पूरा पहचान ही नहीं सकता कोई जो शुद्ध ज्ञान में जग गए हैं वो तो अनुभव की बात है हाँ साधक जिज्ञासु थोड़ा थोड़ा जान लेता अब जो पहले आश्रम में आए थे तो उतना जानते नहीं थे जब बातें रहे तब पता चला कि क्या है हम जब गुरु के पास गए तो लगा कि अच्छे हैं समर्थ है महापुरुष है फिर जो जो जो जो पता चला तब पता चला क्या रहे वो भी अपनी बात कल्पना थे जो ज्यो उनकी कृपा पचती है त्यों त्यों पता चलता कि वो कितने महान है कितनी ऊंची हंसती है ईश्वर ने तो हमको काम क्रोध लोभ मोह अपने पौण्य पाप जैसे थे इस प्रकार का शरीर दे दिया लेकिन गुरुजी तो वो नहीं देखते और हमको सीधा ब्रह्म बना रहे तो ईश्वर ने तो कर्म बंधन से चोला दिया लेकिन गुरु तो कर्म बंधन काट के अपना ईश्वर जिससे ईश्वर है वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे साजो भाई ने कहा ईश्वर ती डारूं गुरु न तो ईश्वर आ जाए बोले आ जा तो ईश्वर का सानिध्य छोड़कर भी मैं तो गुरु के चरण में जाऊंगी वैंकुट राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोय क्या करूं तुम्हारी तो वैंकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो जहां ईश्वर जिससे ईश्वर है वहां ऐसा ब्रह्म ज्ञान जहां नहीं है ऐसा वैंकुट भी मेरे को नहीं चाहिए स्वर्ग भी नहीं चाहिए मेरे को तो स्वर्ग का सुख भोग कर नष्ट हो जाता है ऐसा सुख नहीं चाहिए सुख की वासना ही मिट जाए तो परम सुख तो नहीं हूं आनंद स्वरूप तो मैं ही था मुझे मालूम न था मैं खुद खुदा था मुझे मालूम न था ना हक हक से जुदा था मुझे मालूम न था आठ में अरस तेरा नूर चमकदा तू उसते भी ऊंचा हो है अल्लाह हो देवता दे देगा जो दी हुई चीजें वो तो देने वाले की ओर मिट जाएगी अपना आत्मा शुद्ध ज्ञान दी हुई चीजें नहीं वो तो हम सोता है कि हड्डियों के पहाड़ खड़े हो गए इतने जन्म लेने के बाद भी जो नहीं मरा वो तो अभी भी है अगर मर जाते तो अभी तो नहीं होते है। इतने आंसू बहाये फिर भी मौजूद हैं तो उनका आंसुओं से भी हमारा लेना देना नहीं जन्मों से भी लेना देना नहीं ऐसे ही ईश्वरी से भी लेना देना नहीं हम तो वो हैं देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया अब अपसरा आए नखरे करे चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नयन इनको क्या ठुमकावे तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे एक बड़ी भक्तानी थी डॉक्टर की पत्नी वो मेरे को मिठाई बना के दे गई आजी जी करके बोले बापू कुछ भी करके साईं खाए ऐसा करो हम हमारी पहुंचती नहीं वहां मैंने ले ली डिशा में बापू आए थे सुबह सुबह सत्संग तो कुछ गिने गिनाए साधकों के बीच था तो बापू जी ने पूछा क्या सां मैं क्या साई एक समाचार है आगे करो तो बताऊं बताओ क्या मैं क्या वो फलाना जो ट्रस्टी है डॉक्टर उसकी पत्नी मेरे को मिठाई दे गई और उसने बहुत आग्रह किया कि कैसे भी करके बापूजी को खिलाओ अब मैं सोचता हूं कि कैसे आप आप तक पहुंचाऊं बापूजी ने कहा अब ले आओ भाई ये जो भाग गया भोग के छूटेंगे और क्या थोड़ा कहा आप खा रहे हैं हां बढ़िया है बढ़िया है बोल भी रहे लेकिन कोई वासना नहीं है खा रहे चलो उसकी परीक्षा प्रारंभ से खा लिया मिल लिया परीक्षा अपने जो भी प्रोग्राम होते मैं खोज खोज के थक जाता हूं कि मेरी इच्छा से कोई मैं प्रोग्राम तो नहीं कर रहा हूं मेरी वासना से नहीं लोग आते जाते उनकी बहुत इच्छा होती परीक्षा प्रारंभ से प्रोग्राम दिए जाते आज तक के तुम नोट करो कोई भी प्रोग्राम मैंने अपनी इच्छा से दिया हो तो विद्यार्थियों के लिए होता है कि चलो संस्कार बर जाए वो भी उनकी इच्छाएं होती हैं उनके संकल्प होते हैं या दूसरों का जो शिविर शिविर देता हूं हम अपना हम मेरी सहमति होती है तो शिविर के भी लोगों की पात्रता होती है उनका पुण्य मेरे द्वारा करवा लेता है मैं ऐसा नहीं कि चलो शिविर करें लोग आ जाएं अपने को कुछ मिल जाए अपना को हो जाए ऐसा नहीं होता मेरे चलो सारा संसार पच रहा है इस बार थोड़ा निकले कुछ तो निकले तो दूसरे को भी निकालें चलो तो कहते हैं संत लोग कि ये लोक उपकार लोक संग्रह ये ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है स्वनिर्मित विनोद है ऐसा नहीं कि संतों का कर्तव्य है कि समाज को ऊपर उठाए कर्तव्य तो उसका है जिसको कुछ वाचना है जिसको कुछ पाना है जो अपने आप में तृप्त है उसका कोई कर्तव्य नहीं शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्तव्य जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो व्यक्ति अज्ञानी गिना जाता है अपने मैं का ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी गाना जाता है तो जहां लगी माने कर्तव्यता लगी है अज्ञान जब तक कर्तव्यता दिखती है तब तक अज्ञान मौजूद है निर्विशेष ज्ञान नहीं हुआ ईश्वर का दर्शन भी हो जाए तब भी भी निर्विशेष ज्ञान नहीं हुआ तो कर्तव्य मौजूद रहेगा ईश्वर के दर्शन कृष्ण जी के राम जी के शिव जी के दर्शन के बाद भी निर्विशेष शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत पड़ती है भगवान ब्रह्मा मिल गए हरे Hari Om.